भगवान के लिए भावना द्वारा रत्न सिंगा संदिकर यह चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजमान हुई फिर उनके दोनों चर्ण मिंदों में पाग निवेदन करें वह पाग शामाक कमल दुर्वा और अप्राजित लता से युक्त हो तथा मूल मंत्र से उसका संस्का सोने चारवी तामे अथवा शंक के पात्र में जल, चंगन, फूल, यव, दुर्वा, कुशाग्र, फल, सर्सो और तिल से विधी पूर्वक अर्ग का संस्कार करें दुर्वा और कुछ के अग्र से अर्ग दें जल लेकर भगवान के मस्तक पर सीचे फिर बचे हुई जल क यह अर्गी की वीवी बताए गई है उसके बाद जाय फन कवकोल और लंगवे से संसकार किये जल को भगवान के आचमन के लिए दे पुने अपनी शक्ति के अनुसार पाठ रेशम अथवा कपास के बने हुए दोवस्त अरपन करने चाहिए फिर यथा शक्ति हार केजूर मुक सूत के बने हुए यग्य पवितों को गंध एवं चंदन से चर्चित करके अर्पण करें तत्पचाग कपूर चंदन कस्तूरी और कुमकुम से अनुलेप करें चमेली कमल चंपा अशोक पुनाग नाग केसर तथा अन्य सुगंदित पुष्पों से बनी हुई माला अत्वा मा तथा कुछ छूटे फूल भी भगवान के मस्तक पर विखेरे जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला है और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जाग तक हो उसे माल्य कहते है जो केशों के मद्धि में पहनाया जाए वह गर्भग कहा गया है उसके बाद मस्तक पर पुस्प अंजली के पच्चात गुगुल अगुरू खस शक्कर घी मदू और चंदन के द्वारा सुगंदित धूप त्यार करके दें इसके बाद गाय के घी से सुंदर दीप जला कर अध्वा कपूर युक्त बत्ति के साथ तिल के तेल से दीपक जला कर दें तदंतर घी में गाय का दही का गाय के दूद में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला नाना प्रकार के विंजनों से युक्त पुआ और भाती भाती के फल इन सब के सहित मनोरम सुगन्व युक्त सरस एवं नूतन नवैद तियार करके भगवाल को समर्पित करें धूप दीप नवेद, स्नान, अर्ग, मधुपर्क, वस्त्र तथा यग्युपवीत इन में से पर्तेक के अर्पन करने पर भगवान को आचमन करावे, अनन्य कर्मों से आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, परंत नवेद के अंत में संस्कार क्या हुआ उपचार युक्त आचमन देना उसके बाद कपूर, लवंग, इलाइची, जायफल और सुपारी के साथ ताम्मुल अरपण करें तक पच्चात एक सो आठ वार मून मंत्र का जब्द करें अनन्य भाव से तूति पाठ करें फिर प्रदक्षणा करके भगवान प्रुशुत्तम की प्राथना करें समस पाप की राशी में डूबे हुए मुझे सेवक के रख्षा कीजिए आपको मेरा नमस्कार है इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायन की पूजा करके तीरत राज समुद्र में इसनान करने वाला मनुश्य सब तीरों तक अपन पाता है कोटी गोदान से कोटी यग्य से कोटी वे इस समंद्र इस नान पूर्वक भगवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थे में किया हुआ बाप समंद्र के किनारे नश्थ होता है। और समंद्र के किनारे किया हुआ बाप ब्रभवतियार, शरावी, गोघाती रादि पांच प्रकार के महपात की म जो मनुश्य अपने जनुद जीवन और शास्त्र अध्यन को सफल बनाना चाते हैं वह सम्मूंद तक पर आकर देवताओं और पित्रों का तर्पन करें कच्छ और चंद्रायल आदि तप सुलब है बहुत लक्षिणा वाले अगनी श्टोम आद यग्यदी सुलब है संनान के आदी और अंत में जगनार जी का पूजन और बीच में तीरत राज के जल्में संनान करके मनुष्य मूक्ष का भागे होता है तदंतर शुद्चित वाला मनुष्य श्रिक्रिश्ण बलभद्र और सुबद्रा को नमस्कार करके उनके सरुप का चिंतन करें इंग् जैमिली जी कहते हैं इसके बाद अपने को कृतार्त मानता हुआ मनुश्य अश्वमेद्यक के अंग से उत्पन्ध हुए इंद्र धुमन स्वर्वर के समीप जाए उसी के तट पर नर्सिंग का सरूप धारण कनने वाले भगवान श्रीहरी निवास करते हैं वहां नर् आपके उक्तम छेत्र में आपके ही प्रसाद से नप्ष्रेष्ट इंद्र धुमुन ने एक सहस्त्र अश्व मेद्यगों का अनुष्ठान किया था प्रभू उस यग्य के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में इसनान करने के लिए मुझे आग्या दीजी इस प्रकार भगवा השומר יד כאנבוט דן כלי להי היכרונו גו ככורסי אף כבאומי כהודי גייה אונגו כמוטרופן אור דן כגלסי פייפול הוני ככר אף סבכו פויטר קרני בעליה מי אף כשרו תירת מי פויטר גלמי איסנאן קרני כלי איהו אף איסנאן שמירי סבכו פאקו קשרדיגי תתפצצצת איסנאן קרי जल के भीतर डूपकी लगा कर तीन बार अर्ग मर्षण मंत्र का जब करें उसके बाद पुनहें तीर्थों के प्रात्ना करें अश्व मेद के अंग से प्रकट हुए सर्भ पाप नाशक तीरत तुम में इस नार करने से मेरे पाप नश्ट हो जाए इस प और पित्रों का विधी पूर्वक्त तरपड करें फिर पच्ची माविफुख विराजमान भगवान नर्शिंग के समीप जाएं और अर्थवेद के मंत्र से उनकी पूजा करें वहें अर्थवेदुक्त मंत्र राज पूर्वकाल में नारज्जी के द्वारा परतिष्ठ हु� उसके समान दूसरा मंत्र नहीं है उसके उच्चार मात्र से भगवान नर्सिंग प्रसंद हो जाते है ब्रह्मजी ने इसी मंत्र से काष्ट गिन्हेधारी जगदिस्वर जी की भी इस्तापना की है पुर्वक्त उप्चारों से तथा लाल जुवाला पुष्प और अन घी में पकाकर बनाए हुए खान और कपूर से युक्त मोदक सयाव हल्वा घी में बने हुए पूए नाना प्रकार के फल शक्कर और दहे मिलाए हुए चावल आदी नवैद निविदन करी भगवाल नर्सिंग का दर्शन चल इसपरस नमसकार और पूजन क तीरत राज के जल में इसनान करके सुद्ध आहर का सीवन तथा इंद्रियों का सेयम करते हुए मनुष्य भवत प्रीति के लिए पाँच दिनों तक केवल एक समय भुजन करे तत्पच्चात मंदिर में पर्विस करके मंच पर विराजमान पुरुशुत्तम शिर्क्रिश्न ब जो जेश्ट की अमावस्या को सर्व तीरत मैं कूप से लाए हुए सुगंदित जल के द्वारा स्नान कराये जाते हुए श्रिहरी का दशन करता उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं रहता